यथार्थ शरणागति का स्वरूप प्रभु ने हनुमान जी से कहा सो अनन जा केसी मति नटरय हनुमत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत यह सारा ब्रह्मांड हमारे प्रभु का रूप है और मैं प्रभु का सेवक हूँ तर्क से इसका समर्थन नहीं हो सकता अगर सारा ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है तो मैं क्यों नहीं हूँ यह कहने का क्या अर्थ है पर जब भगवान ने कहा तो उसका तात्पर्य यह था कि साधन काल में व्यक्ति अगर यह मान ले तो अनं अन्यत्र तो ब्रह्म नहीं दिखाई देगा पर मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा अभिमान अवश्य हो जाएगा यह अभिमान उसके जीवन में आ जाने की संभावना है साधक को तो अपने आप को सेवक मान ही साधना का श्री गणेश करना चाहिए भले ही ईश्वर सर्वत्र हैं पर मैं तो सेवक मात्र हूँ यह जो दैन्य है विनम्रता है यह मानो साधक का कवच है जो व्यक्ति युद्ध को पार कर चुका है वह किसी भी स्थिति में हो पर जिसके युद्ध जिसको युद्ध करना है उसको तो कवच धारण करना चाहिए जो साधक है वह निरंतर कवच धारण किए रहता है कमच उसकी सुरक्षा करता है इसीलिए रामायण में संकेत किया गया या तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति में अभिमान आ जाएगा या अभिमान की पूरी परिसमाप्ति हो जाएगी एक ओर कहा गया ज्ञान मान जहाँ एक नाही देख ब्रह्म समान सब माही और दूसरी ओर क्या कहा गया जो ज्ञान मान मत तब भवि भक्ति न आदरी ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि पर देखत हरी जो ज्ञान पाकर अभिमान में उन्मत्त हो जाते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ वे ऊंची से ऊंची अवस्था में पहुंचकर भी नीचे गिर पड़ते हैं एक ही ब्रह्म ने चार रूपों में अपने को प्रकट किया देखने में और सब कुछ एक जैसा है साधक के रूप में भरत का जो व्यक्तित्व है उसमें यह वाणी केवल एक ही बार सुनने को मिलेगी पूरे रामत्रित मानस में यह वाक्य उनके जीवन में फिर कभी सुनने को नहीं मिला श्री भरत जी को की जो यात्रा है श्री भरत जी की जो यात्रा है वह मानो साधना की यात्रा है हनुमान जी की यात्रा साधना की यात्रा है विभीषण की यात्रा साधना की यात्रा है अब उन यात्राओं में जो यात्रा आपको अपने संस्कारों के अनुकूल लगे हम इस यात्रा पथ को अपने जीवन में स्वीकार कर लें वहाँ पर यही लिखा हुआ है श्री भरत कभी कभी धीरे धीरे चलने लगते हैं कभी बहुत तेजी से चलते हैं कभी रुक जाते हैं यही साधन पथ है साधक जब चलता है तो चलते हुए उसी मनस्थिति का अनुभव करता है जिस स्थिति का अनुभव श्री भरत ने किया गोस्वामी जी कहते हैं साधक की स्थिति क्या है बस संसारी वह है जो व्यक्ति केवल अपना गुण और दूसरों का दोष देखता है बहुत मीठी बात याद आ गई एक स्थान पर प्रवचन था उद्घाटन करने के लिए जो नेता आए थे उन्होंने विनम्रतापूर्वक सरल भाषा में एक बात कही उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे काम सौंप दिया गया है पर क्या कहूँ यहाँ जो सुनता हूँ उसका ठीक उल्टा हम जीवन में आचरण करते हैं यहाँ बताया जाता है अपना दोष देखो दूसरों का गुण देखो और हम लोगों का तो कार्य ही है अपना गुण देखना और दूसरों का दोष देखना हम यही करते रहते हैं जो विषयी हैं उसकी प्रवृत्ति ही यही है मैं कितना अच्छा हूँ दूसरे कितने बुरे हैं एक दूसरी स्थिति है जहाँ अपना दोष भी दिखाई नहीं देता अपना गुण भी दिखाई नहीं देता एकमात्र भगवान ही दिखाई देते हैं वह जो स्थिति है जहाँ न गुण है न दोष है न निंदा है न स्तुति है वह सिद्ध स्थिति है निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज यह सिद्ध की स्थिति है साधक की स्थिति के लिए रामायण में कहा गया कि अभी वह गुण और दोष की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हुआ है ऐसा नहीं है कि उसका गुण दर्शन और दोष दर्शन संस्कार चला गया है वह उसका उपयोग वह अलग दिशा में कर रहा है क्या अगर उसको गुण देखना होता है तो वह संसार के व्यक्तियों में न देखकर भगवान के गुणों को देखता है जब दोष देखता होता है तो अपना दोष देखता है किसी को कहा गया गुण तुम्हार समुज निज दो जय सब भात तुम्हार भरोसा जिसको सर्वत्र आपका गुण दिखाई देता है और अपना दोष दिखाई देता है वैसे सूरदास जी के बारे में बड़ा प्रसिद्ध है कि जब सूरदास जी वल्लभाचार्य जी महाराज से मिले तो महाराज ने उन्हें पद सुनाने के लिए कहा उन्होंने सुनाया मौसम कौन कुटिल खल कामीन वल्लभाचार्य ने कहा अरे यह क्या सूर शब्द का अर्थ है एक तो जो नेत्रहीन होते हैं और दूसरे जो वीर होते हैं उन्होंने कहा क्या सूर होकर घिंगता है भगवान का गुण गा बहुत सुंदर बात है भगवान का गुण जब देखने लगे तो अपने दोषों की याद भी नहीं रही लेकिन प्रारंभ में ही साधक इस बात को स्वीकार कर ले कि हम स्वदोष नहीं देखेंगे तब तो वह स्थिति उसके लिए बड़ी घातक होगी वह अंतिम स्थिति है जहाँ पर ईश्वर को छोड़कर गुण और दोष की सत्ता ही नहीं रहती यहाँ पर भी श्री भरत के संदर्भ में वही स्थिति हुई भगवान राम ने जब भरत जी से पूछा तब श्री भरत जी ने यही कहा कि मुझे स्वप्न में भी न शोक है न संदेह है न मोह है लेकिन फिर धीरे से कह दिया कि यह मेरी विशेषता नहीं है तब बोले केवल कृपा क्रिपा, तुम्हारे ही कृपानंद संदोह केवल आपके दिव्य कृपा से ही यह संभव है पर उसके बाद तुरंत फिर वही प्रश्न आया महाराज संत क्या है असंत क्या है एक स्थिति ऐसी आ गई जब संत और असंत भी नहीं रह गया जब भगवान शंकर ने पार्वती से कह दिया ज्ञानी मूढ़ न कोई, न तो कोई ज्ञानी है न मूढ़ है अच्छा है यही मंत्र मान लीजिए यही मानकर अगर आप व्यवहार करने चले कि न तो कोई ज्ञानी है न मूढ़ है तो क्या करना है ज्ञानी के पास जाकर चलो मूढ़ के पास ही चलकर बैठ जाएं, तो साधक के लिए ठीक नहीं होगा इसलिए भगवान बड़ा सावधान होकर उपदेश देते हैं और कोई न कोई कमच दे देते हैं